देवी भागवत पाँचवा स्कंध शुंभ का वध इस समय हम सुरक्ष सुरक्षित रह गए तो अत्यंत आनंद मानना चाहिए राजन काल समय पाकर कभी सबल को भी अबल बना देता है तथा समय पर पुनः बलवान बनाकर उसके हाथ में विजय स्त्री भी उपस्थित कर देता है कभी तो यह काल दाता को याचक बना देता है और कभी याचक को दाता बनाने में सफल हो जाता है इंद्र प्रभृति सभी देवता काल के अधीन है सब पर प्रभुत्व स्थापित किए रखने वाला एक काल ही है अतः आप काल की प्रतीक्षा कीजिए इस समय यह आपके विपरीत है यह देवताओं के लिए अनुकूल और दैत्यों के लिए प्रतिकूल चल रहा है राजन इस काल की गति सर्वथा एक सी नहीं रहती इसके अनेक रूप होते हैं अतः इस काल की चेष्टा पर विचार करना परम आवश्यक है कभी मनुष्य उत्पन्न होते हैं और कभी उनके मरण का क्षण भी उपस्थित हो जाता है एक काल उत्पत्ति में बनता है। देवी के पक्षपाती इंद्र प्रभृति ये सभी देवता आपको भेंट देते थे क्योंकि उस समय काल आपके अनुकूल था किन्तु अब उसी काल के प्रतिकूल हो जाने पर उल्टी बात दृष्टि में आ रही है शोरवीर दैत्य निर्बल होकर मरे जा रहे हैं अतः सबको मारने वाला काल ही प्राणियों को शुभ और अशुभ का भागी बनाया करता है इसमें न काली कारण है और न सनातन देवता ही राजन अब आपको जो उचित जान पड़े विचार कर वही करें यह काल आपके तथा दानवों के लिए भी अनुकूल नहीं है राजेंद्र यह सारा जगत काल के अधीन है यह देख कर, अब आप भी शीघ्र ही पाताल की राह पकड़ें जीवन सुरक्षित रहा तो फिर कभी सुख की घड़ी सामने आएगी महाराज कहीं आपका निधन हो गया तब तो शत्रु सर्वत्र अपनी विजय पताका फहराने लगेंगे व्यास जी कहते हैं भाग कर आए हुए सैनिकों की उपयुक्त बातें सुनकर दैत्यराज शुंभ तुरंत उनसे कहने लगा उसकी आंखें क्रोध से नाच रही थी शुंभ बोला अरे मूर्खो तुम्हारे मुख से इस प्रकार के खोटे वचन क्यों निकल रहे हैं मुझे जीवन ही प्रिय नहीं है क्या भाइयों और मंत्रियों को मरवा कर निर्लज होकर मैं भाग जाऊं प्राणियों का शुभ और अशुभ अत्यंत बलवान काल के हाथ में है यह सत्य है कि गुप्त रूप से सब पर शासन करने वाला यह काल हटाया नहीं जा सकता इस स्थिति में मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए जो होना है वह होता रहे काल जो कर रहा है वह करता रहे जीवन और मरण की उलझन में पड़कर मेरा मन कभी चिंतित नहीं हो सकता जो संपूर्ण देवताओं को जीतने वाला था वह वा निशुम्भ इस स्त्री के हाथ मर मिटा रक्तबीज महान शुरबीर था वह भी इस लोक से चल बता जब ये सभी मृत्यु के मुख में चले गए तब अपनी कमनीय कीर्ति खोकर मैं ही जीने की आशा क्यों करूँ जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा सर्व हैं परंतु जब उनके दोनों परार्थ समाप्त हो जाते हैं तब स्वयं वे भी यह शरीर छोड़ देते हैं ब्रह्मा के एक दिन में हजार चतुर्युक समाप्त हो जाते हैं इतने में चौदह इंद्र शासन करके स्वर्ग से चले जाते हैं मूर्खों दैव की बनाई हुई यह मृत्यु एक पग भी इधर उधर नहीं हो सकती फिर इस विषय में क्या चिंता है सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पहाड़ सबके मृत्यु निश्चित है जन्म लेने वाले की मृत्यु और मरने वाले का जन्म बिल्कुल निश्चित है यह शरीर क्षर्भंगुर है ही इसे पाकर अपने स्थिर श्रीयस की रक्षा करनी चाहिए बहुत शीघ्र मेरा रथ तैयार करो मैं युद्ध भीम में जाऊंगा, जय अथवा मरण अनुसार जो भी होने वाला हो हो जाए